आप शाश्वत है निर्व्य है देव का भी आदि है ये बात ऋषि लोग भी यही बता रहे नारद जी है अशिल है सब आपका ही वर्णन करते स्वयं आप भी बताते ये जो जितनी भी बात है उसको मैं कर सत्य ही मानता उसमें कोई संदेह नहीं क्योंकि तो आपका जो वैभव है आपका जो योग है ना देवता जान सकते हैं, ना दाना में संभव तो इसीलिए मैं उसको सत्य ही मान रहा हूं भगवान तो यहाँ तक हम ने विचार किया था और भी अर्जुन बता रहे हैं पंद्रहवें श्लोक में बता रहे हैं क्योंकि आप देवता के आदि कारण देखिये यहाँ आदि कारण होता इसका मतलब कारण भिन्न भिन्न है सातवें अध्याय में भी बता दिया वो मिला तेरहवें अध्याय में भी बता तो उसमें एक मूल प्रकृति होती है बाद में सात प्रकृति और विकृति में आपने सुना प्रकृति का मतलब है कारण, विकृति का मतलब है कार्य जो प्रदान है ये मूल प्रकृति होती है से लेकर अहंकार पंचतम ये सात हैं प्रकृति भी है क्योंकि महत्व से अहंकार की उत्पत्ति तो अहंकार के प्रति महत्व हो गया कार्य अहंकार हो गया कार्या और अहंकार से ग्यारह इंद्रिया और पंचहत्तर मात्र तो तन्मात्रा है शब्द तन्मात्र से लेकर गंध तन्मात्रा का चाहे तो तन्मात्रा कहिए अथवा अपंचीकृत पंचमहाभूत कहिए अथवा सूक्ष्मभूत कहिए एक ही अंत है सूक्ष्म इसीलिए है ये दृष्टि विषय नहीं तो ये जो अपंचीकृत पंचमहाभूत हुआ कार्य अहंकार हो गया कारण और पंच पंचमूत के द्वारा पंच स्थूल पंचमूत इसलिए पंच पंचमूत पांच और महत ये प्रकृति और विकृति इसलिए इनको आदि कारण है कारण तो इसलिए भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि तुम ओवादीना आदि क्योंकि आप ले वाले मतलब ब्रह्मादे भी लेना केवल इंदिरादि नहीं पीछे भी बता दिया ब्रह्मादियों का भी आप मूल कारण है आदि कारण है इसलिए आपका स्वरूप को केवल आप ही जान सकते तो हैं दूसरा कोई नहीं जान सकते है कुछ कोई बता रहे हैं स्वयं स्वये आत्मा हे पुरुषोत्तम हे सम्बोधन है अंतिम प्रथम में हे पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम जितने भी तो पुरुष हैं उनमें तो आप उत्तम पंद्रह हमें कहें उत्तम पुरुष कन्या परमात्म जुड़ता क्षराक्षर दो और और उससे भी उत्तम उत्तम पुरुष पुरुष का मतलब है अक्षर निर्गुण निराकार सारे उपाधियों से रहित है उपाधि सूक्ष्म तो है उपाधि मुख्य रूप से तीन ही अनेक होने पर भी तीन भाग में विभक्त किया है स्थूल उपाधि पंचीकृत पंचम भाग और सूक्ष्म है अपचीकृत तभी जाए और उसी का नाम है सूत्र आत्मा सूत्र और आत्मा सूत्र है। कहते हैं अपनीकृत पंचमो का नाम है सूत्र भाग जैसा तो उसके साथ उस आत्मा का तादात्म होने से उसका नाम क्या पड़ा सूत्र आत्मा कोई अलग नहीं सूत्र के साथ तादात्म्य होने से सूत्र तो सूत्र आत्मा का ये कर्म है पर थोड़ा अंतर है दोनों में एक ही है उसमें दो शक्ति है ना समि प्राण में एक ज्ञान शक्ति दूसरी क्रिया शक्ति यहाँ ज्ञान शक्ति प्रदान होता है तभी उसको हिरण्य कर्म का और क्रियाशक्ति प्रदान होने से सूत्र आप बस अंतर ही ये भी उपाधि हो गई सूत्र तीसरी उपाधि हो गई कारण तो इनसे रहित है तो इसलिए बता रहे हैं स्वयम ही पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है स्वयमेव आत्मा आत्मा बेटा स्वयं ही वो मतलब है। आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को जानते रहे पुत्र तो तो कोई भी नहीं जान सकते क्यों नहीं जान सकते ये सब का मूल कारण है सबका आदि है और सबका अविष्कार है सबका प्रकाशक है उसके सत्ता के द्वारा भी सब कुछ सत्तावान होता है देशा मान सूर्य का प्रकाश को लेकर दर्पण क्या सूर्य को प्रकाशित करेंगे उसी प्रकार दर्पण में आया हुआ प्रकाश के समान हमारे अंतकण में आया हुआ चेतन का नाम है चिताभा है वो उसको क्या प्रकाशित करेंगे चाहे तो हमको देवता हो सारे चिराबाश नरसिंहता बने उपनिषद में कहा गया है बस एक एक के के साथ एक माया के साथ माया ये दोनों पुत्र माने ईश्वर भी क्या है आभास मानता है माया को हम बता रहे हैं आप स्वयं अपने पूजा अभिन यहाँ बता रहे हैं स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जान रहे त्रिकुटारे तो, तो नहीं स्वयं अपने द्वारा अपने को जान रहे जैसे समय आंख के द्वारा मोबाइल को जान रहा है प्रमाण है प्रमेय सिद्ध तो इसका मतलब इसका अर्थ ये नहीं स्वयं स्वयं को जानने का मतलब है आप स्वयं प्रकाश हैं मतलब किसी प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होने वाले नहीं स्वयं प्रकाश का मतलब है अवरोक्ष अवेद्य सती अपक्ष व्यवहार योग्य अवेद्य सती जो स्वयं का परोक्षण जैसा ये वो माल को देख रहे ये भी अपरोक्ष है प्रत्यक्ष है किंतु ये है वेद्य का मतलब है ज्ञान का विषय ज्ञान का जो विषय बनता है ना उसको वेत्य जानने योग्य ये वेद्ये सति अवरोक्ष विषय मैं किंतु हमारा स्वरूप है अवेद्य है वो विषय नहीं है तो नहीं स्वयं ज्ञानस्वूप स्वयं होने से वो अवेद्य ज्ञान के ज्ञान नहीं तो अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष व्यवहार का योग्य है वही स्वयं प्रकाश इसलिए आप स्वयं स्वयं को जानते होता स्वयं प्रकाश आपके सिद्ध दूसरा नहीं कर सकते आप है इसलिए दूसरे की सिद्धि हो रही दूसरे के द्वारा आपकी सिद्धि नहीं हो सकती स्वयं वेदता सेना स्वयम आत्मा आत्मा व्यक्त हे पुरुषोत्तम भूत भावना आप पैसे भूत भावना मतलब प्राणियों का भावना उत्पन्न तो करने वाले इतने भी प्राणी हैं चौरासी लाख उसमें जड़ भी है चेतन जंगम में स्थावर जंगमात्मक चराचर जगत उसका आप उत्पन्न करने वाले तो भूत भावना सारे प्राणियों का श्रेष्ठ आप है कर्त आप भूतेशा हे भूतेशा संबोधन सारे भूतों का ईशा भूता और ईशा है संधि हो गई अलग करेंगे तो भूता ईशा भूतों का ईश्वर ये जो पंचभूत भूत है आकाश से लेकर पृथ्वी प्रतिवेदन और उससे उत्पन्न हुआ सारा ब्रह्मांड इन सब का आप क्या है ईश्वर है ईश्वर का मतलब न्याम ये सारा जगत है हिरण्य गर्व है नियम दो होते हैं ना शासक और शासक शासन करने वाला है वो शासक है और जिसके ऊपर जो शासन कर रहे हैं वो हो गया शासक तो परमात्मा हो गया शासक चाहे तो उसको नियम पर चले लेकर बाकी सब हुआ नियम भूत ऐसा भूतों का ईश्वर है देव देव और सारे जो तो देवता है, है ज्योतनादिति देवा देव शब्द तीन जगह में प्रयोग होता है इंद्रियों को भी देव कहा गया है इंद्रियों को देव नहीं कहा इंद्रिया अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती स्वता नहीं उस आत्मा का चेतना और मन की सहायता से विषयों को प्रकाशित करने के कारण इंद्रियों को भी देव कहते हैं और इंद्रिया अभिमानी हैं उनको भी देवा कहते जैसे चक्षुका अभिमानी है सूर्य और एक है आत्मदेव सबको प्रकाशित करने वाला है आत्म को भी देव कहा इसलिए हम बता रहे सभी इंद्रिय अथवा इंद्रियों के अभिमानी वो पहले देव शहीद जी दो देव पढ़ा है न देवदेव तो पहले देव शब्द के द्वारा इंद्रिया अथवा इंद्रिया अभिमानी उनका भी आप क्या है देवता है देव देवा हे जगत पते संबोधन है आप जगत पते अर्थात स्वयं ही अपने द्वारा निरतिश ज्ञान ऐश्वर्य सामान्य शक्ति से युक्त है ईश्वर है इसलिए आप जगत का पति पति का बोल तो पाति रक्षती पति सारा जगत को जो रक्षा करता है पालन करता है इसलिए वो जगत पति है उसके बाद दोबारा बता रहे हैं अर्जुन वक्तुम अशेषे न दिव्यम आत्मा विभूतयात्मा है ना संजीवी है आत्मा है ना उसमें ही आत्मा विभूतया ऐसा लग कर देता है आत्मृत तो अपने दिव्य विभूति विभूति विस्तार, व्यापकता फैल जाना। ये जो फैल्याभूति पूर्णताशे पूर्ण पूर्वेण आपकी अनुभूति है वर्णन करने में समर्थ है कौन आप ही बाकी तो जाए तो सहस्र मुख वाला शेष भी वर्णन नहीं कर सकता अन्यथा कहा जाए, दूसरा दूर बात है शेष भी नहीं कर सकते केवल आप ही कर सकते ये बोल रहे। आत्मा भी है ये बोलता है आत्मविभूता या दिव्य विशेषण है ये अनुभूति का विशेषण है विभूति है ऐसी नहीं लक्षण विभूति है अलौकिक विभूति हैं, ऐसी जो दिव्य होती है पूर्ण रूपेण यथार्थ रूपेण केवल आप ही वर्णन करने में समर्थ है वक्त का मतलब पूर्ण रूपेण शेष मतलब या है या जिन विभूतियों से जो अलग अलग बताएंगे जिन जिन विभूतियों से या लोग है लोगान है ईमान है तो ईमान लोगों के साथ जिन विभूतियों से अर्थात अपने महात्म के द्वारा जो विस्तार के द्वारा सारे लोग अथवा चौदह लोग ऊपर के साथ नीचे के साथ इन सारे लोगों में चौदह लोगों में व्याप्य व्याप्त होकर अवस्थित है अर्थात जिन जिन विभूतियों के द्वारा जिन जिन वैभवों से जिन जिन ऐश्वर्य से महात्म्य से आप ही सारे लोगों में व्याप्त है दूसरे कोई हाई नहीं किसी के अंदर भी कोई लक्षणता आ रही है आज बताएंगे ये परमात्मा की विभूति है किंतु बेचारा ये जीव है अपना मान के बैठ जाता है यही भूल करता है वो है परमात्मा की किन्तु अपना मानते ऐसा शुक्राचार्य है, शुक्र है असुरों में असुरों का गुरु है बृहस्पति से भी श्रेष्ठ माना जाता है बहुत बड़े तपस्वी है देवता और भगवान विष्णु असुरों को मारते रहते हैं शुक्राचार्य तपोबल से बार बार उत्पन्न करते हैं असुरों को मां गंगा जी परेशान हो गई इतनी सामर्थ्य है इतनी शक्ति है कि अंदर ये दुरुपयोग करता है बहुत समझा दिया बेटा ये तेरी शक्ति है दुरुपयोग मत को तेरी जैसा ये सामर्थ्य किसी ऋषियों में नहीं तो ब्रभु ऋषि का पुत्र हो भार्गव हो ईश्कर हो कल्याण के किंतु तो कहाँ मानता नहीं माना बाद में जाके गंगा जी ने भगवान शिव जी से कहा वो शिव जी का भी पुत्र है शुक्राचार्य को मानते क्योंकि शिव जी ने एक बार उसको निगा दिया था बोला मत संजीवनी मिलने के बाद उसमें आम का भगवान शंकर जी ने खा लिया और मां दुर्गा और गंगा जी नहीं ही बचाया था तो शंकर जी जाके समझाते प्रभु तुम तो श्रेष्ठ हो इतने देर अंदर सामर्थ्य है इस शक्ति से तुम्हारे मत करो ये तेरी शक्ति नहीं है तपस्या के द्वारा आपको प्राप्त हुई दोनों ने, ने कहा मैंने संपादन किया वो शक्ति मैं कुछ भी कर तो भगवान ने कहा आपकी शक्ति है जो सुरवा होते हवन देने वाला सामग्री को जी सुरवा कहती उसको उठा के तो देखो तो शुक्राचार्य ने कहा हम ऐसा नहीं उठा सकते हवन कर सकते भगवान ने कहा हवन करो तो सुरवा उठाते बात हाथ वही वैसा ही वैसा भगवान ने अपनी शक्ति की दिया तो कहने का तात्पर्य है ये परमात्मा का है मनुष्य मोह के कारण अपना मानता है ये भूल होता है दुखी होता है इसलिए हम बता रहे हैं ये सारी शक्ति है इनके द्वारा व्याप्त हो रहे तिष्ट आगे बता रहे सत्रहवें श्लोक में कतम विद्याम अहम योगिन देखिए यहाँ भगवान को योगिन शब्द के द्वारा संबोधन कर रहे हैं हे योगिन आप तो योगी नहीं है, योगेश्वर हैं भगवान का एक नाम योगेश्वर योगिन योगी हे योगिन कतम विद्याम अहम आपका ये जो तो चिंतन है करता हुआ मैं आपको किस प्रकार जानूं? परिचितन सदा परिचितन आहू कदम विद्यम निरंतर चिंतन करता हुआ निरंतर विचार करता हुआ सदा अनुसंधान करता हुआ आपको मैं किस प्रकार चाहूँ आप कण कण में है क्षण क्षण में उसमें कोई संदेह नहीं किंतु मेरा जो मन है चंचल है सर्वत्रा पकड़ ही सकता जैसा मान लीजिए भगवान तो सर्वत्रा है गंदगी में भी सुगंध में भी किंतु गंदगी में भी हमारा मन नहीं पकड़ सकता है सुगंध में पकड़ सकता है पत्थर में भी मूर्ति में भी पत्थर में हमने पकड़ सकते मूर्ति में कम मान सकते हैं। इसी प्रकार अर्जुन भी प्रश्न कर रहे भगवान आप सर्वत्र हैं। किंतु सदा सदम को निरंतर तो परिचितन परिचितन का मतलब है चिंतन करता हुआ विचार करता हुआ। स्वतंत्र विद्याम, किस प्रकार में विद्या मत तो हे बोलतो किन किन किन किन भावों में स्वरूपों भगवं भाव किो कि चिंतोषे भगवन्मयागवोधन हे हे मेरा किन किन भावों भगवे किन किों कि स्वरोपि मैं चिंतु अर्थात मेरे द्वारा चिंतन किया जाने योग्य अर्थात मैं किन किन भावों से आपका चिंतन करूं, किन स्वरूप से मैं आपका विचार करूं, ये मुझे आप बता दीजिए उसके बाद बता रहे विस्तरे में भूतिमचा जनार्थन हे जनार्दन भगवान का नाम है जनार्दन जनाम तो भक्ताम अर्दयति ये जयति भक्त जनों को बढ़ाता है अपना इष्ट फल देकर इसलिए भगवान का नाम है जनार्दन और दूसरे करते हैं जनाम गो तो दुष्टान अर्थयति गो तो मर्दयति जो असुर है उन लोगों को मर्दन करता है अंदाज उनका संहार करता है इसलिए भी नाम है दो अर्थ क्या है जो सज्जन है भक्त है उनका इष्ट फल देकर उनको बढ़ाता है आगे बढ़ाता है इसलिए उसका नाम है जनार्दन और जनान्भों तो असुरान दुष्टों को उन दुष्टों को मर्दन करके अंदर श्रंगार करके नाश करके गिरा देता है इसलिए भी वो जनार्दन है तो इसलिए वो जनार्दन संबोधन है विस्तरे न आत्मा आत्मा अपने आत्मागम अपने योग को विस्तरे अतः अपना आत्मा और चप्ना विभूति का मतलब विस्तार अथवा ऐश्वर्य अथवा वैभव अथवा महात्म कोई भी अर्थव योग या तो ऐश्वर्या अथवा वैभव अथवा अहात्म अपना जो योग और तो विभूति है थे जनार्दन विस्तरे विस्तरे का विस्तार पूर्वक आत्मा भूया करके हम भूया शब्द प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि सातवें अध्याय में रसो हम अबसु वहाँ लताएं विभूति नवे अध्याय में भी लता दिया जगत का वहीं धारण करने वाला धाता है पिता करके तो भगवान ने विभूति पहले भी बता दिया सातवें और नब्बे तो तभी आदमी में बोलते भूया कथाया भूया शब्द आता है फिर पुनः देखिए पुनः शब्द कभी बोलता है पहले यदि बताया हो तभी बोलते हैं पुनः कही है। नया यदि कहा तभी पुनः शब्द प्रयोग होता दोबारा कही दोबारा मतलब पहले पर बता दिया तो इसलिए दोबारा बता दे। इसलिए भूया भूज कत अतः कहीं तो भगवान कृष्ण मैं तो बता दिया दोबारा क्यों कहूँ तो संवतो नाती श्रृण्वतो तृत्ति ही है क्योंकि सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है जैसा जैसा सुनते जा रहे मेरे अंदर और भी जिज्ञासा बच रही है तृप्त नहीं हो रहा है मैं तृप्ति नाश थी वहाँ लेना अमृतम आपकी जो अमृत वाणी तो यहाँ भगवान को बताएं अमृतम अमृत कैसा है अमृत तो केवल आत्मा तत्व होता है वाणी तो अमृत नहीं होती इसलिए उसको कहा गया अमृत तत्व को उपेश करने वाले वाणी को भी अमृत कहा जाता है देश और कारण को अमेर माना जाता है में। व्यवहार तो हम करते विचार नहीं करते रोटी बनाओ हैं रोटी बनाओ रोटी बनाया जाता है क्या बनाया बना है का नाम है रोटी है और कहते हैं भात पका है। तो भात को भी सब पकाएंगे पकाया हुआ है उसी का नाम है भात आपको कहना चाहिए था तंडूर को पकाओ कोई भी तंडूर पकाऊ नहीं बोलते सीधा बोलते तो भात पकाओ बताओ चावल पकाओ तो पकाया हुआ जो कार्य है उसी का नाम है भात अथवा चा अभी वहा भात पका हु जो बोल रहे हैं उसका तात्पर्य इसमें तंडुल भी तो तंडुल को ही वहाँ भात प्रयोग किया है जैसा शास्त्र में आयुर्वय घृतम आयुर्वय घृतम को ये को आयु कहा तो आयु है आयु आयुवृत्ति का आयु को बढ़ाने का कारण हो गया घी तो इसलिए घी को भी क्या कहा आयु कहा गया वैसे ही यहाँ अमृत तत्व को आत्मा तत्व को बताने वाला जो वचन है उसको अमृत वचन कहा जाता है इसलिए बोलते हैं अमृतम श्रण्वतुम आपकी जो अमृत वाणी है आत्मतत्व के विषय में उपदेश करने वाली वाणी है उसको सुनकर तृप्ति नाश मुझे तृप्ति नहीं हो रही है अर्थात मेरे अंदर और भी जिज्ञासा बढ़ रहे हैं यहाँ तक अर्जुन ने अपने अंदर का जो भाव है भगवान के सामने प्रकट किया उसके बाद अर्जुन के सारे वचन सुनने के बाद भगवान अपना जो वैभव है विभूति उसको बताएंगे इससे पहले भूमिका बनाए हैं उन्नीसवें श्रोत के बच्चा पंचम प्रेम भगवान दिशा आत्मा विभूतया a uh -huh. आदिनाष्णु ज्योतिषाविशुमीस्मे नक्षण े सेवास्व इंद्रिया कारण दो होता है पहले बताए एक उपादान कारण एक निमित्त कारण तो उपादान कारण भी भगवान है निमित्त कारण भी उपादान का मतलब है विवर्त उपादान परिणाम उपादान नहीं उपादान का भी दोन के है ना विवर्त और परिणाम नाम कैसे कारण वाला है भगवान अंतते अंत हो अंत का अर्थ अलग अलग होता है खेद अर्थ में भी होता है आश्चर्य अर्थ में भी होता है कि अंत हो तो इस समय में इधानी भाष्य अर्थ कर दिव्य मतलब तो तो विलक्षण आत्मा विभूतया दिव्या आत्मा विभूतया आत्मा है आत्मा बन गया व्याकरण के अनुसार वह हुआ है अलग है तो ही आत्मा बन जाएगा दिव्या आत्मा विभूतया देखिये भगवान की विभूति तो सारा जगत है इतने भी विभूति है भगवान की आगे बताएंगे, चाहे तो आसुरी संपत्ति हो दैवी संपत्ति हो परमात्मा के सत्य के द्वारा ही तो यहाँ दिव्य विभूति का मतलब दिव्य से अतिरिक्त विभूति है जितने भी अन्य ये हम लोग बता रहे हैं दिव्य विभूति अन्य विभूति नहीं बता रहे तो इसलिए बोले दिव्या आत्मा विभूतया अपने जो दिव्य है अत्यंत विलक्षण है अथवा देवलोक में होने वाले कोई व्यक्ति करते ऐसा विभूत है उनको कतई कतेश प्राधान्यता कत नीचे में जो प्रादान्यता है तो उसमें प्रधान प्रधान का मतलब मुखिया मुख्य नहीं तो विभूति वर्णन करते करते महिला में बता दिया है पुष्प आचार्य भगवान आपका चाहे तो सगुण स्वरूप हो अथवा निर्गुण स्वरूप निर्गुण का तो वर्णन कर ही नहीं सकता है आपके अंदर इतने गुण है अगणिता गुणागणा अगणिता गुणागणा मतलब तो उन गुणों को गणना नहीं कर सकता है शेष भी नहीं कर सकता तो इसलिए भी आप अनंत गुण वाला है तो इसी प्रकार बोल रहे हैं आपकी विभूति है अनंत है उसका कोई अंत अभी तक पार पहुँचाने ना पहुँचेंगे पहुँचाने वाला है इसलिए बता रहे है प्राधान्यता हे अर्जुन मेरी सारी विभूति है बड़े बड़े मारकंडे जैसे ऋषि भी उसमें मोहित हुए वो भी नहीं जान सकते इसलिए प्राधान्यता कद्यामी प्रधानता से अर्थात मुख्य मुख्य रूप है उनको मैं बतलाता हूँ अर्थात आपके अंदर जो जिज्ञासा है आपके अंदर जो औत्कंठता है इसके लिए मैं बतलाता हूँ कुरुश्रेष्ठता अर्जुन को संबोधन तो है क्योंकि ये कुरुगुरु वाला है कुरु मूल होने पर भी पांडु का पुत्र होने से इसको पांडव भी खाते मूल है कुरु कुरुवंश तो कुरु वंश होने पर भी वो कुरु वंश गया कौरव की तरफ से कौरव को खाते और ये पांडु का पुत्र होने से इसको पांडव खाते इसलिए कुरु मेरे कुरु वंशों में श्रेष्ठ कि भगवान एक पूर्वश में और भी बड़े बड़े श्रेष्ठ हो गए बड़े बड़े हो गए भीष्म और भी एक से एक बड़े बड़े राजा हो गए किंतु यहाँ बता रहे अर्जुन को क्यों बता रहे इसलिए बता रहे अन्य हो गए होंगे पराक्रमी किंतु अर्जुन है साक्षात भगवान का दर्शन करने महाभारत में आता है एक बात द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे भगवान के सामने अर्जुन आसा थे उतने में भगवान कृष्ण ने कहा केवल एक शूर वीर है इसलिए आपका शिष्य श्रेष्ठ नहीं बोझे जब नारायण का भी दर्शन करेंगे तो जो अर्जुन ने जो तो दर्शन के आगे बताएंगे ऐसा दर्शन किसी महापुरुष योग्य ने भी नहीं किया भगवान स्वयं बोलते लेकिन महाभारत में भगवान ने वहाँ तीन बार विराट पर दिखाया है कृष्ण ने एक तो माँ को पहले दिखाया था अपने मुँह में सारा ब्रह्मांड को दिखाया था दूसरा दिखाया था अंतिम में शांतिदूत दूत बन के गए थे राजा विराट के वहाँ से दोनों तरफ से युद्ध निर्णय हो गया था तो भी भगवान ने कहा मैं और एक बार प्रयास करूंगा तो भगवान गए थे उस समय में दुर्योधन ने उसको की चेष्टा की थी उस समय में भगवान ने भी वहाट रो दिखाया था तीसरा जो विराट रूप है अर्जुन को दिखाया था ये जो विराट रोप बड़े बड़े योगी तपस्वियों को भी इसलिए ऐसा विराट का दर्शन करने वाला सर्जन कर श्रेष्ठ नहीं तो और क्या होगा इतना बड़ा धन्य कौन होगा इसलिए हम बता रहे कुरुश्रेष्ठ कुरुकुरु में श्रेष्ठ है दीपक या नाश्ति अंतो विस्तरश में, में विस्तरशा अंतो नाश्ति देखिए हाँ नाश्ति है कि अंतो है ंत हो गया भागागिरी करने को तो नाश्ति अंत में अच्छा। अर्थात मेरा विस्तार का मतलब विभूति मेरी जो विभूति है उसका विस्तार का कोई अंत नहीं संभव ही नहीं अंत पाना मेरे से अतिरिक्त और कोई अंत नहीं पा सकता इसलिए प्रदान है मुख्य मुख्य विभूति है जिसको आलंबन करके साधक चिंतन करे, और चिंतन करने के लिए किसी न किसी आलम्बन करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा मन ऐसा है विषयों को पकड़ते को पकड़ते बिना विषय से नहीं रह सकता इसलिए साधक को चिंतन करने के लिए कोई ना कोई आलम्बन चाहिए आश्रय चाहिए तो उसके लिए मुख्य मुख्य जो विभूति है मैं बता रहा हूं उसमें तो पहले विभूति को ही ईश्वर से विभूति का वर्णन करने जा रहे हैं। सबसे पहले विभूति बता रहे हैं। अहम आत्मा गुड़ाकेश ये गुड़ाकेश संभ है गुड़ा का कहते हैं निद्रा निद्रा का नाम है गुड़ा का और उसका ईशा तो नित्रा का ईश्वर मतलब नीद के ऊपर शासन करने वाला नीद के ऊपर शासन का मतलब नींद को काबू में किया जिसमें निद्रा देवी को जीत लिया जिसमें उसी का नाम है उड़ान की ईशा क्योंकि अर्जुन ने अभ्यास करते समय में निद्र को चीज भी आता सारे सो जाते थे और रास्ते में जाके अभ्यास करते इसलिए गुड़ा केश हतम एक दूसरा अर्थ है गुड़ा का वो गुण वाले बाल अर्जुन के भी जो बाल है मूल हैं ऐसा केश वाला गुड़ा का हतम गुड़ा का मतलब है सारा ब्रह्मांड को अर्थ में अर्थवे की आश हे गुड़ा केशव हे अर्जुन हे अहम् आत्मा अहम आत्माता शयाषिताभूता शयशिता मह आत्मा ये मेरी प्रथम विभूति <coughs> सर्वूता समस्त समूतों में समस्त प्राणियों के आशय में यानी आंतरिक हृदय में देखिए सर्वभूत आशयस्थित सर्वबोल तो समस्त भूत का मतलब प्राणी आशय का मतलब है सारी जिसमें वासनादि निवास करते हैं वो हृदय हृदय का नाम आशय उसको आशय क्यों कहा जितने भी हमारी अच्छी शुभ वासना हो अशुभ वासना है सारा रिकॉर्ड किसमें हैदेह में ये है कैशेट है कैशेट ये स्तूल शरीर है टेप है इसके द्वारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं देखिए रिकॉर्ड जो हम करते हैं वो किसमें जमा होता है कैश में होता है किंतु कैशेट में रिकॉर्ड करने के लिए आपको टेप तो चाहिए स्तूल शरीर के बिना रिकॉर्ड नहीं होता इंद्रिय है बटाना है इंद्रिय रूप बटाने के द्वारा शरीर रूप टेप और अपना जो सूक्ष्म शरीर है मन है उसमें हम रिकॉर्ड हो रहे इसलिए सारे ही रिकॉर्ड हो रहे अच्छा है खराब है सब इसलिए बोल सर्वभूताशय सभी प्राणियों के आंतरिक और तो हृदय में स्थित सबका क्या है अंतर है तो सर्वभताशय अहम आत्मा सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान में अंतर्यामी उसी का नाम है अंतर्यामी अंतर्यामी बोल तो सभी के अंदर रहकर सबको नियमन करता है सबको जानता है इसलिए अंतर्यामी तो ये बोल रहे और अहम आदिश्य और उन्हें कैशम आदि है सारा जगत का मूल मेषे अतिरिक्त आदिमतलब कारण मध्यम चतवा आदि का मतलब सबका उत्पत्ति का कारण का मध्यम मतलब स्थिति का कारण किनका कि भूता भूता मध्यमच सारे प्राणियों के मतलब मूल कारण मैं पत्थिक मध्यम मतलब स्थिति का कारण भीम और अंत लय का कारण भीम क्योंकि श्रुति बोल यूता जाये ये जाता नाता जीवन यशन तैर है ये मेरी प्रथम विभूति सारे जगद के आदिमें मध्यमय अंतमय इस प्रकार संक्षेप से पहले बता दिया, आगे एक एक विस्तार करके बताएंगे उसको हम नोटसाहन कर